राग्य प्रकरण सर्ग, शोक मोह इष्ट वियोग का दुख रोग आदि से परिपूर्ण तथा चिंता और तिरस्कार के घर वृद्धावस्था की निंदा श्री रामचंद्र जी कहते हैं खेल, कुद, कौतूहल आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही युवावस्था आकर जबरदस्ती बाल्यावस्था को निगल जाती है तदुपरांत स्त्री संभोग आदि की इच्छा की पूर्ति न होने पर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्था को स्वाहा कर देती है जैसे तुषार रूपी वज्र कमलों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है जैसे आंधी शरद ऋतु की ओस को नष्ट कर देती है और जैसे नदी तट के वृक्ष को उखाड़ देती है वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर डालती है यदि विष का छोटा सा टुकड़ा खा लिया जाए तो वह जैसे थोड़ी देर में देह को क्रूप कर देता है वैसे ही अंग प्रत्यंग को शिथिल करने वाली एवं वृद्ध के स्वरूप वाली वृद्धावस्था देह को शीघ्र क्रूप कर देती है यदि वृद्धावस्था स्वयं वृद्ध रूप न होती तो अन्यों को वृद्धरूप कैसे करती ऐसे तर्क करके लोक में लोक जरठ रूपिणी कहा है जिनके सब अंग शिथिल और छिन्न भिन्न हो गए हैं और वृद्धावस्था से शरीर जर्जरीत हो गया है ऐसे सभी पुरुषों को स्त्रियाँ ऊंट के समान समझती हैं। अनायास दीनता को प्राप्त कराने वाली वृद्धावस्था जब मनुष्य को पकड़ती है तब सौत से तिरस्कृत स्त्री, तब सौत सो, से तिरस्कृत स्त्री के समान बुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र चली जाती है नौकर जाकर पुत्र स्त्रियाँ बंधु बांधव और सगे संबंधी सभी लोग वृद्धावस्था से कांप रहे मनुष्य का घृणित उन्मत्त पुरुष की नाई उपहास करते हैं जैसे गीध फलयुक्त शाखा और टहनियों के फैलाव के कारण अन्य अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अति उन्नत पुराने वृक्ष पर आता है वैसे ही कुरूप वृद्ध गुण और सामर्थ्य से शून्य अतएव दीन वृद्ध पुरुष में बड़ी अभिलाषा आती है दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली और संपूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती जाती है खेद है परलोक में, पर में मैं क्या खेद है परलोक में मैं क्या करूँगा इस प्रकार का अति भीषण भय जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है हे महर्षि मैं कौन हूँ बड़ा दुखी दीन हूँ मैं क्या करूँ कैसे करूँ अच्छा चुपचाप मौन ही रहूँ ऐसी दीनता वृद्धावस्था में प्राप्त होती है अर्थात वृद्धावस्था में मैं दुखी हूँ मैं अकर्मण्य हूँ मैं नितान्त हेय और तुच्छ हूँ मैं क्या करूँ मुझे मुझ में सामर्थ्य ही क्या है किस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ मेरा बोलने से क्या प्रयोजन है अच्छा मैं मौन ही रहता हूँ इत्यादि प्रकार की दीनता उदित होती है वृद्धावस्था में अपने जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा ऐसी चिंता रूपी दूसरी जरा सदा चित्त को जलाती रहती है वृद्धावस्था में भोजन की शक्ति होने पर पचाने की अशक्ति पचाने की शक्ति होने पर भोजन की अशक्ति इत्यादि शक्ति रास से भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल होती है पर उपभोग नहीं किया जा सकता और हृदय सदा जलता रहता है मुनिवर जब विविध दुखों से शरीर का अपकार करने वाली रोग रूपी सांपों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी जीर्ण बगुली शरीर रूपी वृक्ष की चोटी पर बैठकर बाँसती है उसी समय निबिड़ मूर्छा रूपी अंधकार को चाहने वाला रूपी उल्लू झटपट कहाँ से आया हुआ ही दिखाई देता है जैसे सायंकाल की संध्या के उत्पन्न होने पर अंधकार उसके पीछे दौड़ता है अर्थात सायंकाल होने के बाद अंधकार इधर उधर व्याप्त हो जाता है वैसे ही मनुष्य शरीर, शरीर में वृद्धावस्था को देखकर ही काल लेने के लिए समीप में दौड़कर आता है मुनिश्रेष्ठ वृद्धावस्था के कपास की नाई फूले हुआ फूले हुआ देह रूपी वृक्ष को दूर से ही देख देखकर काल रूपी बंदर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़ता है अर्थात जैसे फूलों से युक्त वृक्ष को दूर से ही देखकर बंदर उसकी ओर दौड़ता है वैसे ही वृद्धावस्था से सफ़ेद हुए शरीर की ओर काल दौड़ता है निर्जन नगर की यथा कदाचित कुछ शोभा हो भी सकती है जिसकी सब की जिसकी सब की सब लताएँ कट चुकी हैं वह वृक्ष भी कुछ शोभित हो सकता है अनावृष्टि से पीड़ित देश की भी कुछ न कुछ शोभा हो सकती है मगर वृद्धावस्था से जर्जरी शरीर की कुछ भी शोभा नहीं है अर्थात वह इन सब दृष्टान्तों से भड़कर अभद्र है जैसे शब्द करने वाली गुरुग्री गीध की स्त्री निगलने के लिए निगलने के लिए शीघ्र के टुकड़े को पकड़ लेती है वैसे ही खासी रूप शब्द करने वाली वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के लिए ही वेग से पकड़ लेती है जैसे बालिका उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर कमल के फूल को तोड़ तोड़ लेती है वैसे ही वृद्धावस्था में वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर देह को काट देती है नष्ट कर देती है जैसे धूली के कणों से कठोर और सी कार कर, कराने वाली शिशिर ऋतु के तेज वायु वृक्ष के पत्तों को धूलि से ध्वस्त कर छिन्न भिन्न कर देती है वैसे ही शरीर में कंप कराने वाली रूसी के कठोर यह वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है वृद्धावस्था से तहस तहसनहस और जर्जरीत शरीर तुषार के कणों से व्याप्त अतएव मलान कमल की समानता को धारण करता है अर्थात जैसे हिम समूह से आक्रांत कमल मुरझा जाता है वैसे ही वृद्धावस्था से आक्रांत शरीर भी जीर्ण हो जाता है यह वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी सिर रूपी पर्वत के शीर्ष से उदित होते ही वात रोग और खांसी रोग रूपी कुमु, कुमुदिनी को बड़े प्रयत्न से विकसित करती है जैसे उदयाचल से उदित होते ही चांदनी को विकसित करती है वैसे ही प्रथम से सीर में आविर्भूत हुई वृद्धावस्था वात रोग और खांसी को खूब बढ़ा देती है भगवान काल रूपी स्वामी वृद्धावस्था रूपी लवणादि चूर्ण से दूसर पुरुषों के सिर रूपी कुष्मांड को पका हुआ जानकर खा जाता है अर्थात जैसे स्वामी क्षार चूर्ण से धूसर कोहड़े को पका हुआ जानकर खा जाता है वैसे ही काल भी मनुष्यों के सिर को वृद्धावस्था से सफेद हुआ देखकर खा जाता है आयु रूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा लगातार प्रयत्नपूर्वक इस शरीर रूपी तटवृक्ष की जड़ों को काट डालती है अर्थात जैसे प्रवाह तेज होने पर गंगा तिरस, तिरस्थित वृक्ष की जड़ों को काटकर उसे गिरा देती है वैसे ही आयु के पूर्ण होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर की जड़ों को काटकर उसे गिरा देती है पहले वृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौवन रूपी चूहे को खाती है फिर उद्धत होकर उसे शरीर का मांस खाने की इच्छा हो जाती है तब तो उसकी उद्दंडता का ठिकाना नहीं रहता इस संसार में ऐसी अमंगलकारिणी कोई नहीं है जैसे कि रोधन करने वाली देहरूपी जंगल की सियारीन यह वृद्धावस्था है अर्थात जैसा जंगल की सियारीन के वासने से अमंगल होता है वैसा किसी से नहीं होता यह वृद्धावस्था भी ठीक सियारीन के समान है यह भी रोधन करने वाली है और सबसे बढ़कर दुखदायिनी है खांसी और सांस के साय साय शब्द से युक्त दुख रूपी धुआँ और कालीख से पूर्ण यह वृद्धावस्था रूपी ज्वाला जलती है जिसने इस देह को जला ही डाला अर्थात गीली लकड़ियों के जलने पर ज्वाला सी सी शब्द करती है और उसमें धुआँ और कालीख भी रहती है अतएव जैसी जैसे सी सी शब्द से युक्त और और काली का ज्वाला को जला देती है वैसे ही कास श्वास की साय साय से युक्त और का वृद्धावस्था जला देती है जैसे सफेद पत्तों वाली और फूलों फूलों से लदी हुई छोटी लता फूलों के बोझ को न सह सकने न सह सकने के कारण टेढ़ी हो जाती है वैसे ही सफ़ेद संपूर्ण अंगों से युक्त मनुष्यों का मनुष्यों का छोटा सा शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है वृद्धावस्था रूपी कपूर से सफ़ेद देह रूपी केले के पेड़ को काल रूपी हाथी निस्संदेह एक क्षण में उखाड़ कर फेंक देता है अर्थात जैसे कपूर से सफ़ेद केले के पेड़ को हाथी अनायास उखाड़ कर फेंक देता है वैसे ही मृत्यु भी वृद्धावस्था से सफ़ेद देह को निस्संदेह क्षण भर में उखाड़ कर फेंक देती है पीछे से आने वाले मृत्युरूपी राजा की वृद्धावस्था रूपी सफ़ेद चबरों से युक्त चिंता व्याधि रूपी अपनी निजी सेना पहले निकलती है अर्थात जैसे कोई राजा जब कहीं जाता है तब चबर से युक्त उसकी सेना पहले निकलती है वैसे ही यह भी समझना चाहिए मुनिवर बड़े धैर्य से दुर्गम पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं हरा सके उन्हें भी वृद्धावस्था रूपी वृद्ध राक्षसी ने शीघ्र हरा दिया यह आश्चर्य देखिए वृद्धावस्था रूपी हीम से संकुचित शरीर रूपी ग्रोह के मध्य में इंद्रिय रूपी बच्चे तनिक भी हिलने डुलने को समर्थन नहीं हो सकते अर्थात जैसे हिम से परिपूर्ण घर के अंदर बालक इधर उधर चल फिर नहीं सकते वैसे ही वृद्धावस्था से पूर्ण शरीर में इंद्रिया अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती लाठी रूपी तीसरे पैर से युक्त बार बार लड़खड़ा रही तथा खांसी और अधोवायु रूपी मूर्ज से युक्त वृद्धावस्था रूपी स्त्री नाच कर रही है गंध अर्थात आदि आदि से चित्त को वासित करने वाला भोग इस संसार रूपी राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और विषय भोग की कुटी आश्रय देह रूपी यष्टि के सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चवर शोभा विराजमान है अर्थात जैसे राजा के व्यवहार के व्यवहार से संबंध रखने वाली और कस्तूरी आदि सुगंधि पदार्थों को रखने की यष्टि के ऊपर स्थित चमरश्री अपने अनुपम सौंदर्य सुगंधित और मंद मंद वायु के प्रसार से शोभित होती है वैसे ही विषयभोग की आश्रयभूत इस देह में सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था भी शोभित होती है मुनीश्वर रूपी चंद्रोदय से शुभ्र शरीर रूपी नगर में स्थित जीविता रूप तालाब में मृत्यू रूपी कुमुदिनी क्षणभर में विकास को प्राप्त होती है अर्थात जैसे चंद्रमा के उदित होने से प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में कुमुदिनी शीघ्र विकसित हो जाती है वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर में स्थित जीविताशा में शीघ्र मृत्यु का आविर्भाव हो जाता है वृद्धावस्था रूपी चूने के लेप से शुभ्र शरीर रूपी अंत के भीतर अशक्ति पीड़ा और आपत्ति रूपी महिलाएं बड़ी चैन से रहती हैं जिनजरायूज अंडज स्वेदज और उदबीज रूप चार प्रकार के शरीरों में पहले वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आने वाली है उन्ही शरीरों में से एक इस शरीर में मुझे अतत्वज्ञ का क्या विश्वास हो सकता है पहले वृद्धावस्था का तदनंतर मृत्यु का ग्रास होने वाले इस शरीर में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है हे तात जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी बना रहता है उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से क्या प्रयोजन है अर्थात कुछ भी नहीं वह व्यर्थ ही है क्योंकि वृद्धावस्था इस पृथ्वी में मनुष्यों की संपूर्ण अषणाओं का तिरस्कार कर देती है बाईसवासर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण तेईसवासर्ग प्राणियों के पुण्य और पाप के बल से उत्कृष्ट अपनी चेष्टाओं द्वारा प्राणियों से कर्म करा रहे काल का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म मेरी यह भोग्य वस्तु है मैं इसका भोग करने वाला हूँ ये भोग के उपकरण है इस उपकरण से इस वस्तु को हस्तगत कर मैं चिरकाल तक इसका भोग करूंगा मेरा यह मनोरथ आज पूर्ण हो गया मुझे आशा है कि इस दूसरे मनोरथ को भी मैं शीघ्र प्राप्त कर लूंगा आत्मबुद्धि करने वाले या अल्प वैश्यक सुख में पुरुषार्थ बुद्धि करने वाले मूढ़ों ने शत्रु मित्र उदासीन आदि भेदों से हेय उपादेय और उपेक्षणीय आदि भेदों से और तत्प्रयुक्त राग द्वेषादि भेदों से संसार रूपी छिद्र में अन्यथा ग्रह रूपी भ्रम को दुश्छेद बना दिया है जाल के समान दूर से ही आकृष्ट कर बांधने वाले विषयों तथा पिंजड़े के समान परिच्छिन्न स्थान में बांधने वाले देह के समूह रूप इस अवस्तु अवस्तुभूत संसार के प्रति विवेकियों, के, विवेकियों को कैसे आदर हो सकता है दर्पण में प्रतिबिंबित फल को बालक ही खाने की इच्छा करते हैं विवेक विवेकी नहीं इस प्रकार के अवस्तुभूत संसार में जिनको क्षुद्र सुख की आशा होती है उनकी उस आशा को काल जैसे तृण के सिरे से कुएं में लटक रहे मकड़ी के जाले, जाले को चूहा पूर्णतया काट देता है वैसे ही निशेष रूप से काट देता है जैसे बड़वाग्नि चंद्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को नष्ट करती है वैसे ही इस संसार में उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे यह सर्वभक्षी काल न नष्ट करता हो भयंकर रुद्ररूपी काल सर्वसाधारण रूप से इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगलने के लिए सदा उद्यत रहता है असंख्य ब्रह्मांडों को अपने उदरस्त करने के कारण सर्वात्मता को प्राप्त हुआ यह काल बल बुद्धि और वैभव आदि से महान भूतों के लिए एक क्षण भर भी नहीं ठहरता अर्थात सबको तुरंत नष्ट कर देता है युग वर्ण और कल्प नामक क्रियोपाधिक रूपों से काल अंशत ही प्रकट है उसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता वह संसार के संपूर्ण वस्तुओं को अपने वश में करके बैठा है जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है वैसे ही काल भी जो अनुपम रूप से संपन्न थे जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित थे उनने हड़प कर ले हर, हड़प कर गया यह काल बड़ा निर्दय पत्थर के समान कठोर बाघ आदि के समान क्रूर आरे के तुल्य कर्कश और अधम है आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने अपने गाल में न समा लिया हो इसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है यह एक को निगलता हुआ दूसरे को निगलता है असंख्य लोग इसकी उधर दरी में समा चुके हैं पर यह ऐसा पेटू है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई अर्थात अब भी यह अपने उसी स्वाभाविक वेग से जीवों को लगातार निकलता जा रहा है जैसे इंद्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता है उनका अंत कर डालता है उनको बिगाड़ देता है कोई खाद्य पदार्थ बनकर बनाकर उसे खा जाता है और बर्बाद कर देता है वैसे ही यह काल भी अपने विविध रूप वाले संसार रूपी नृत्य को आरंभ करता है बंद करता है बिगाड़ देता है खा जाता है और नष्ट कर देता है जैसे तोता दाड़िम के फलों को तोड़कर उसके भीतर के बीजों को खा जाता है वैसे ही यह काल भी इस जगत में व्याकृतावस्था में स्थित भूतों को यानी कि जरायुज, अंडज स्वेदज और उदबीज भेद से चार प्रकार के प्राणियों को नाश द्वारा असत बनाकर तोड़ मरोड़ कर खा जाता है शुभ और अशुभ रूप दांतों से मनुष्य रूपी पत्तों को छिन्न भिन्न कराने वाला अभिमान पूर्ण जनता के जीवन समूह रूपी महारण्य में रहने वाला गज रूप यह काल बड़े जोर से चिन्ह चिंगाड़ता है अर्थात जैसे महारण्य में रहने वाला और अपने दांतों से वृक्षों के पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला हाथी बड़े जोर से दहाड़ मारता है वैसे ही पाप रूपी अपने दांतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और दर्पूर्ण जनता के जीव समूह रूपी महारण्य का गज यह काल बड़े जोर से दहाड़ता है, गरजता है अपचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न ब्रह्मांड रूपी महान और देवता रूपी फलों से युक्त वृक्षों से पूर्ण और माइक जगत रूप से युक्त ब्रह्म रूपी महावन को पूर्ण रूप से आवृत्त करके यह काल बैठा है क्योंकि काल के उधर में ही सब वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति और विनाश देखा जाता है यह भाव है यह काल रात्रि रूपी भवरों से चारों चारों ओर व्याप्त और दिन रूपी मंजरियों से शोभित वर्ष कल्प और काल रूपी लताएं बराबर बनाता रहता है पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता जिससे कि यह अपने व्यापार से विरत हो मुनिवर यह काल ध्र का सिरताज है इसे कितना ही तोड़ो पर यह टूटता नहीं जलाने पर जलता नहीं और दृश्य होने पर भी स्वरूप से नहीं दिखाई देता इसकी ध्रतता की सीमा नहीं है सर्वव्यापक यह काल मनोराज्य के अनुरूप है जैसे मनोराज्य एक पलक में किसी वस्तु के स्वरूप को हुब हूब हु खड़ा कर देता है और किसी को बिल्कुल विनष्ट कर डालता है वैसे ही यह काल भी एक पलक में किसी वस्तु को सर्वांग पूर्ण बनाकर खड़ा कर देता है और किसी वस्तु को निश्चेष विनष्ट कर देता है इसीलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है यह काल अपने दुर्विलासों में विलास करने वाली प्राणियों के कष्ट से ही परिपुष्ट हुई चेष्टारूपी भार्या द्वारा भौतिक देह इंद्रिय आदि द्रव्यों में तादात्म्याध्यास तादा होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले जीव को स्वर्ग और नरक में घुमा रहा है यह काल बड़ा पेटू है इसको सदा अपने पेट भरने की ही चिंता रहती है चाहे तिनका हो चाहे धूली हो चाहे इंद्र हो चाहे सुमेरु हो चाहे पत्ता हो चाहे समुद्र हो सभी को अपने अधीन करने के लिए निकलने के लिए उद्यत रहता है यह काल इतना क्रूर है मानो संसार भर की संपूर्ण क्रूरता इसी में कूट कूट कर भरी गई है यह लोभी इतना है कि संसार भर की लुब्धता इसे अपना घर बनाए है संपूर्ण दुर्भाग्यों का यह आग्रह है और दुस्सह चपलता भी इसमें है अर्थात यह सबसे अधिक क्रूर बेजोड़ लोभी नितांत अभागा और महाचपल है जैसे बालक अपने आंगन में खेल खेल के गेंदों को बार बार उछालता है वैसे ही यह क्रूरतम काल खेल के लिए सूर्य और चंद्रमा को आदेश देकर आकाश में मानो खेलता है प्रलय काल में यह काल सब प्राणियों को नष्ट कर और अपने शरीर को उनकी हड्डियों की मालाओं से मालाओं से, मालाओ से पैर तक ढाँक कर खूब शोभित होता है प्रलय के समय निरंकुश चरित्र वाले इस काल के अंगों से निकले हुए वायु से विशाल सुमेरु पर्वत भूर्ज पत्र के समान आकाश में फड़फड़ाता है अर्थात चारों ओर से टूटने फूटने लगता है बात यह है कि जैसे वायु से अतिकोमल भुर्ज पत्र फटकर नष्ट हो जाता है वैसे ही इस निरंकुश शिरोमणि के शरीर से निर्गत वायु से विशालतम सुमेरु पर्वत आकाश में उड़कर विशीर्ण हो जाता है यह यह काल रुद्र का रूप धारण कर महिंद्र का रूप धारण करता है फिर ब्रह्मा का रूप धारण करता है फिर इंद्र होता है और फिर कुबेर होता है और अंत में कुछ भी नहीं अर्थात प्रलय में पर्यवसित हो जाता है जैसे सदा परिपूर्ण सागर रातदीन अपने में अन्य तरंगों को धारण करता हुआ पहले की बड़ी बड़ी तरंगों को नीचे कर देता है अर्थात अपने में विलीन कर देता है वैसे ही तत्परता तत्परतापूर्वक रातदीन अन्य नई-नई सृष्टियों को करता हुआ यह काल पूर्व की अति दैदीप्यमान सृष्टियों को नष्ट कर देता है यह काल महाकल्प रूपी वृक्षों से देवता मनुष्य और राक्षस रूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है यह काल प्राणी रूपी बहुत छोटे छोटे मच्छरों से धूम धूम ऐसा शब्द कर रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी गूलर के फलों का बड़ा भारी वृक्ष है अर्थात जैसे छोटे छोटे मच्छरों से गूंज रहे शीघ्र गिर गिरने वाले गूलर के फूल गूलर के पेड़ में होते हैं वैसे ही प्राणियों के शब्दों से गूंज रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी फलों का आश्रयभूत वृक्ष है वैसे ही उक्त ब्रह्मांडों का उत्पादक यह काल है तत्त प्राणियों के शुभाशुभ क्रिया रूप प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्टान भूत चित्त रूप चांदनी के केवल संधान से प्रकट हुई जगत की सत्ता रूपी कुमुदिनियो से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री अपनी अद्वितीय स्वरूप को विनोदित करता है इसे फिर दोहराते हैं तत्त प्राणियों के शुभाशुभ रूप प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्टानभूत चित्तरूप चांदनी के केवल संधान से प्रकट हुई जगत की सत्ता रूपी कुमुदिनियो से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री अपने अद्वितीय स्वरूप को विनोदित करता है विहार कौतुक से काल काल यापन ही विनोद है यहाँ पर काल काल ही विहार करने वाला है बिहार करने वाला काल जिस काल का यापन करे ऐसा दूसरा काल प्रसिद्ध नहीं है अतः स्व शरीर को ही विनोदित करता है यह, यह भाव है जैसे महापर्वत पृथ्वी में पूर्व और उत्तर की सीमा से शून्य प्रदेश में स्थित अपने शरीर का अवलंबन करके खड़ा है वैसे ही यह काल भी अपरिच्छिन्न आदि अंतरहित ब्रह्म में प्रतिष्ठित अपने स्वरूप का अवलंबन करके स्थित है यह काल कहीं पर काले अंधक अंधकार के तुल्य शामल कहीं पर कांति से परिपूर्ण और कहीं पर अंधकार और कांति से शून्य अपने कार्यों को करता हुआ स्थित है यह विलीन हुए असंख्य प्राणी प्राणीपूर्ण संसारों के सारभूत और सबका आधार होने से अत्यंत भार से युक्त अपने स्वरूप से पृथ्वी के समान ऐसा स्थित है कि इसकी जड़ कभी भी हिल नहीं सकती सैकड़ों महाकल्पों से न तो इसे खेद होता है न प्रसन्नता होती है न यह आता है न जाता है न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है यह काल अत्यंत अनादर अनादरपूर्वक जगत की रचना रूप लीला से अहंकार से रहित और सर्वत्र व्याप्त अपनी आत्मा का पालन ही करता है उसका विनाश कभी नहीं करता यह काल लगातार रात्रि रूपी पंक से उत्पन्न हुई और मेघ रूपी भवरी से युक्त दिन रूपी लाल कमलों की श्रेणी का अपने आत्म रूपी तालाब में रोपण करता रहता है यह लोभी काल पुरानी सम्मार्जनी रूपी काली रात्रि को लेकर कनकाचल के चारों ओर उससे गिरे हुए आलोक रूपी सुवर्ण के कणों को बटोरता रहता है एक बार झाड़ू से झाड़ू से बटोरने पर बहुत सा सुवर्ण मिलने पर भी यह संतुष्ट नहीं होता और लोभी इतना बड़ा है कि नई सम्मार्जनी भी नहीं ले सकता लोभी होने के कारण ही कार्यरूपी उंगली से दिशाओं के कोणों में सूर्यरूपी दीपक ले जाता हुआ यह काल जगतरूपी घर में कहाँ पर क्या क्या है यह देखता है दिन रूपी पलकों से युक्त सूर्य रूपी नेत्र से यह बहुत अच्छी तरह पक गए हैं यह देखकर जगत रूपी पुराने वन से यह लोकपाल रूपी फलों को तोड़कर खाता है जगत रूपी पुराने फूस के झोपड़े में प्रमाद से इधर उधर गिरे हुए गुणवान जन रूपी मणियों को यह काल महान उदर वाले रूपी संदूक में क्रमशः डालता है जो जनरूपी रत्नावली गुणों से अत्यंत पूर्ण हो जाती है मानो अलंकार के लिए उसको अपने अवयव रूप, सत्य त्रेता आदि युगों में रखकर फिर उन्हें नष्ट कर देता है यह चंचल काल बीच बीच में दिन रूपी हंसों से गुंथी हुई तारारूपी केसर से पूर्ण रात्रि रूपी नीलकमलों की माला को पाँच रूती रूप ऋतु पाँच ऋतु रूपी अंगुलियों से युक्त वर्ष रूपी हाथ के प्रकोष्ठ में कंगन के समान नित्य धारण करता है पर्वत समुद्र द्यूलोक और पृथ्वी रूप चार श्रृंग वाले जगत रूपी भेड़ों का हिंसक यह काल आकाश रूपी आंगन में बिखरे हुए तारा रूपी रक्त के बिंदुओं को भी देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है यह काल यौवन रूपी कम, कमलिनी के लिए चंद्रमा रूप और आयु रूपी गज के लिए सिंह रूप है इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कि यह काल नाश ना करता हो जैसे जीव सुषुप्ति काल में सब दुखों का संभा कर संभाकर संभा अज्ञान मात्र की अवलंबन से स्थिति करता है वैसे ही जिसने जंतुओं को पीस कर मृत्यु के मोह में गिरा दिया है ऐसे प्रलय रूपी क्रीड़ा से ऐसे प्रलय रूपी क्रीड़ा के विलास से पदार्थों का अभाव रूप यह काल भी अज्ञाभासक अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्य का अवलंबन कर आत्मभूत उसी में रमण करता है उससे पृथक नहीं होता इस प्रकार प्रलय काल में विश्राम लेकर यह काल भी यह काल ही फिर सृष्टि काल में संसार का कर्ता भोक्ता संहारक स्मरता आदि सब पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त हुआ है अर्थात यह स्वयं ही कर्ता भोक्ता संहारक सुभग दुर्भग आदि बना है बुद्धि कौशल से इस काल के रहस्य का किसने निश्चय नहीं कर पाया है पुण्य फल के उपभोग के अनुकूल सुंदर रूप और पाप फल के भोग के अनुरूप कुरूप को धारण करने वाले संपूर्ण शरीरों की सहसा सृष्टि रक्षा और संहार करता हुआ यह प्रदीप्त हो रहा है इस संसार के संपूर्ण जीवों में काल सबसे अधिक बलवान है तेईसवा सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण चौबीसवा सर्ग मृगया में कौतूहल करने वाले राजकुमार के रूपक से अपनी प्रियतमा काल रात्रि से युक्त काल का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ, यह काल राजकुमार के अनुरूप है संसार में इसकी लीलाएं बड़ी विकट है इसके समीप एक भी आपत्ति नहीं फटका सकती फटक सकती और इसका पराक्रम विचार शक्ति के बाहर है इस सर्ग में उक्त काल के ही चरित्र का वर्णन किया जाता है इस जीर्ण शीर्ण जगत रूपी वनराजी में दीनहीन और प्राणी रूपी मृगों का शिकार कर रहे इस राजकुमार रूपी काल के लिए प्रलय काल का महासागर क्रीडार्थ बनाई गई रमणीय बावड़ी है जिसके एक भाग में बडबानल रूपी सुंदर कमल लहलहा रहे हैं दधि सागर क्षिर सागर सहित तथा कडुे तीखे और खट्टे विविध खाद्यों से पूर्ण सदा एक रूप से रहने वाले चिरकाल से स्थित अनेक जगत इस राजकुमार रूपी काल के कलेवे यानी नाश्ते के पदार्थ है चलने में बड़ी दक्ष अर्थात शीघ्र चलने वाली सब मातृगणों से युक्त और बाघिन के समान प्राणियों का नाश करने वाली इस राजकुमार रूपी काल की प्रिय पत्नी कालरात्रि संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त है चंचल श्वेत कमल नील कमल और रक्त कमलों से परिवेषित मधुर जल से युक्त विशाल पृथ्वी ही इसके हाथ में मधुर मध्य से पूर्ण विशाल पान पात्री यानी मध्य पीने का पात्र है गर्जने वाले भीषण ताल ठोकने वाले और केसरों से यानी गर्दन के बालों से जिनका कंधा ढका हुआ है वे देव इसके भुजारूपी पिंजड़े में हिरण्यकशिपु आदि दानवों के हिंसारूपी क्रीडा के लिए बाज पक्षी बनाए गए हैं ब्रह्मांडों की माला को धारण करने के कारण तुंबो से बनाई गई वीणा के समान सुंदर रूप और ध्वनि से युक्त और शरद ऋतु के आकाश के तुल्य स्वच्छ नीली कांति वाला संभार भैरव इसकी क्रीड़ा के लिए कोकिल का बच्चा बनाया गया है सदा टंकार शब्द करने वाला और लगातार दुख रूपी बानों को उगलने वाला उसका संभार नाम का धनुष चारों ओर चमचमा रहा है ब्रह्म इस काल से बढ़कर विलास करने में प्रवीण कोई नहीं है यह राजकुपुत्र, यह राजपुत्र रूपी काल स्वयं भी दौड़ता है और इसके लक्ष्यभूत प्राणी भी निरंतर दौड़ते रहते हैं फिर भी इसका लक्ष्य नहीं चूकता यह सबको यह सबको ही दुख रूपी बाणों से विद्यर्ण करता रहता है यह काल की सबकी उपेक्षा अपेक्षा श्रेष्ठ लक्ष्य वेधि निश, यानी निशाने बाज हैीर्ण जगत में बंदर की भांति चंचल वृत्ति वाले विषय लोलुपजनों को व्याकुल बनाता है और स्वयं उक्त प्रकार से विराजमान रहकर मृगया का आनंद लेता है चौबीसवा सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण पच्चीसवा सर्ग कर्म और कर्मफल रूप दूसरे काल के अद्भुत नृत्यों का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर इस संसार में दुष्चरित्रों के शिरोमणि पूर्वोक्त महाकाल से अन्य एक दूसरा काल है अन्य काल होने पर भी यह पूर्वोक्त काल का अवस्था भेद है उसका यह वर्णन किया जाता है वह इस लोक में प्राणियों की सृष्टि और संहार करता है लोग उसे दैव और काल भी कहते हैं दैव यानी भाग्य मुनि श्रेष्ठ स्वकर्म रूपी जिसका फल सिद्धि के अतिरिक्त न कोई दूसरा रूप देखा जाता है न कर्म देखा जाता है और न कोई अभिलाषा देखी जाती है उसी ने जैसे सूर्य का प्रकार प्रख प्रखर ताप बर्फ को पिघला पिघलाकर नष्ट कर देता है वैसे ही सुकुमार इन संपूर्ण प्राणियों को सर्वथा नष्ट कर दिया है भाव है कि सभी अनर्थों की जड़ अपना कर्म ही है जो यह विस्तीर्ण संसार रूपी मंडल दिखाई दे रहा है वह उस काल की नृत्यशाला है वह इसमें खूब जी भर भर जी भरकर नृत्य करता है यह दैव पूर्वोक्त महाकाल की अपेक्षा तीसरा है यह बड़ा उन्मत्त है कृतांत इस अति भीषण नाम को धारण कर नरमुंडारी वेश में संसार में नृत्य करता है मुनि जी, इस संसार में नृत्य कर रहे इस कृतांत का नियति रूप प्रिय भार्या में अत्यंत अनुराग है किए हुए कर्मों के फल की अवश्यम भाविता रूप नियम में बड़ा अनुराग है यह किए हुए कर्मों का फल अवश्य देता है यह भाव है चंद्रमा की कला के समान सफेद शेषनाग और तीन धाराओं में विभक्त गंगा का प्रवाह ये दोनों उसके संसार रूपी वक्षस्थल में उपवीत और अवित यज्ञोपवीत रूप में विद्यमान है सूर्यमंडल और चंद्रमंडल उसके हस्ताभरण है और सुमेरु पर्वत उसके हाथ में स्थित लीला कमल है प्रलय काल के सागर में धोया गया असीम आकाश उसका एकमात्र वस्त्र है वह तारूपी चित्र विचित्र बिंदुओं से व्याप्त है और प्रलय के पुष्कर और आवर्त नाम के मेघ उसके चंचल छोर हैं। इस प्रकार के रूप काल के सामने उसकी भार्या नियति आलस्य रहित होकर लगातार प्राणियों के समुचित भोगानुरूप कार्यारंभ द्वारा नाचती है नियति की क्रियाशक्ति कभी क्षीण नहीं होती और नृत्य करने के कारण उसके अंग प्रत्यंग सदा चंचल रहते हैं उसका नाच देखने वाले प्राणियों के जन्म और नाश से चंचल जगत मंडल रूपी कोठरी में नाच रही उस नियति के अंगों में देवलोक सहित अन्य लोगों को लोगों की पंक्ति सुंदर भूषण है और पाताल पर्यत आकाश उसका लंबमान बड़ा भारी केशों का जुड़ा है प्राणियों के रोदन के कोलाहल से गुलजार और नरक की अग्नियों से दैदिव्यमान नरकों की पंक्ति उसके पाताल रूप चरण में स्थित मंजीर मंजीर माला पाजेब है और वह पाप रूपी तागे से पिरोई गई है चित्रगुप्त प्राणियों के कर्म रूपी सुगंध को प्रकट करता है अतः वह कस्तूरी स्वरूप है उक्त भूत से क्रियारूपी सखी द्वारा उसने उसके यम रूप कपाल में सुंदर तिलक बनाया गया है। भाव यह है कि यम इस नियति का ललाट है और चित्रगुप्त उसमें स्थित कस्तूरी तिलक है उसे क्रियारूपी सखी ने तैयार किया है प्रलय काल में काल की प्रिय पत्नी यह नियति देवी अपने पति काल के इंगितपूर्ण मुख के अभिप्राय को जानकर बड़ी चंचलता के साथ फिर नाचना आरंभ कर देती है इसके नाचने में चट्टानों के टूटने का साघोर शब्द होता है वह नियति देवी महाप्रलयों में नाचने के समय भाग में गले से सीधी लटक रही माला में चंचल कार्तिकेय के वाहन रूप मृत मयूरों से शोशोभित होती है चंचल जटाओं में चंद्रमा से लाछित महादेव जी के मुंडो से जो तीन नेत्रों के बड़े बड़े छिद्रो से निकल रहे विपुल भाय भाय शब्द से भयंकर प्रतीत होते हैं विकसित मंदार के पुष्पों से शोभित श्री पार्वती जी के के केशरूपी चवरों से तांडव के समय पर्वताकार हुए संभार भैरव के उदर रूपी तुम्बों से और एक हजार सात छेदों से युक्त इंद्र की देह रूपी भिक्षापात्रों से जो नाचने के समय खन खन शब्द करते हैं बड़ी शोभित होती है सबका संहार करने वाली यह नियति देवी सुखे हुए नर कंकाल रूपी खटवांगों से आकाश मंडल को पूर्ण कर अपने को आप ही भयभीत करती है नाचने के समय हिल रही जीवो के भांति भांति के मस्तक रूपी सुंदर कमलों की माला से, माला से से इसकी शोभा की सीमा नहीं रहती प्रलय के समय नियति देवी के उद्धत प्रलय काल के रूपी डमरू के भीषण शब्दों से तुम्बरू आदि गंधर्व भागते हैं पूर्वोक्त नृत्यशाला के अंदर नियति देवी का पति कृतांत नृत्य करता है कुंडल भूत चंद्रमंडल सेव अति शोभित है और उसके केश तारे और चांदनी से मनोहर आकाश रूपी पिछ से अलंकृत है उसके दाहिने कान में हिमालय रूपी हड्डी का बना अंगूठी के आकार का चमकदार कुंडल है और बाएं कान में महान सुमेरु पर्वत की पर्वत ही सोने का सुंदर कुंडल है उसके चंद्रमा और सूर्य ही उक्त दोनों ही कानों में गालों की शोभा को बढ़ाने वाले चंचल कुंडल है लोका लोकाचल पर्वत की श्रेणी उसकी कमर के चारों ओर लगी हुई बेखला है बिजली उसके साथ का गोलाकार कंकन है और वह नृत्य के समय कभी इधर कभी उधर सरकता है मेघ ही उसके रंग बिरंग के वस्त्रों के, के टुकड़े से बनी हुई कंथा है और वह वायु से सदा हिलती डुलती हुई शोभित होती है इसके गले में मुसल पट्टिश प्रास शूल तोमर और मुदगरों से बनी हुई माला शोभा पा रही है वे मुसल आदि ऐसे तीक्ष्ण हैं कि मानो पूर्व पूर्व की जितनी सृष्टिया नष्ट हुई थी उनसे निकले हुए मृत्यु की इकट्ठे हो गए हों यह माला शेषनाग के शे शरीर रूपी महारसी से बंधे हुए पूर्वोक्त राजपुत्र रूप काल के हाथ से गिरे हुए और जन्म मरणशील जीव रूपी मृगों को मृगों के बंधन के लिए बिछाए गए जाल की जाल में गुंथी हुई हैं सात समुद्रों की श्रेणी ही इसके बाहू के कंकण हैं वे रत्नों की कांति से खूब चमकते हैं और सजीव मछलियाँ उनमें विद्यमान हैं शास्त्रीय और स्वाभाविक व्यवहार रूप आवर्त से भवर से युक्त रजोगुण पूर्णतमोगुण से काली सुख दुख परंपरा उसकी रोमावली के रूप में विराजमान है इस प्रकार का वह कृत्तांत प्रलय काल में तांडव को उत्पन्न करने वाली नृत्य इच्छा का परित्याग करता है अर्थात उक्त नृत्य नृत्य चेष्टा से विरत होकर चीरकाल तक विश्राम करता है तदनंतर ब्रह्मा आदि के साथ भूतों की फिर सृष्टि कर पुनः नृत्य लीला का विस्तार करता है उसकी उक्त नृत्य लीला अंग प्रत्यंग के अभिनय से पूर्ण है और वृद्धता शोक दुख और तिरस्कार उसके आभूषण हैं। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने आदि बनाता है और थोड़ी देर में उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है वैसे ही काल भी आलस्य रहित होकर चौदह भुवन विविध देश वन और असंख्य तथा विविध जीव और उनके सुंदर श्रौत आदि रूप आचार विचारों की सृष्टि कर फिर उन्हें नष्ट कर देता है उक्त आचार विचार सत्य युग और त्रेता युग में निश्चल रहते हैं तथा कलयुग और द्वापर युग में चले गए। चले हैं। चल इसे फिर से दोहराते हैं उक्त आचार विचार सत्य युग और त्रेता युग में निश्चल रहते हैं तथा कलयुग और द्वापर युग में चल है पच्चीसवा सर्ग समाप्त